क्रियाकार फलभेदेन प्राणादीन नाविधान भावन बाह्यान आध्यात् कल पहले वह हिण्यगर्भ की कल्पना करता है मायावच्चिन्न ब्रह्म तो हिण्यगर्भ कल्पना के पश्चात प्रथम हिण्यगर्भ करता क्या है कहे तादर्त्य भोक्ता जीव का भोग के लिए शेषत्व क्योंकि जीव सर्वकल्पना में मूलभूत कारण है फिर भी कल्पना विशेष विशेष तो व्यतिरिक के बिना नहीं हो सकता है इस बात को रखकर कह दिया क्रिया कारक फल भेदेना क्योंकि उस जीव की क्या क्या जरूरत पड़ेगी कारकों की जरूरत है उन कारकों को लेकर क्रिया करेगा तब उससे फल प्राप्त करेगा क्रियाकार फल वेद के द्वारा प्राणादियों को नानाविध भाव जो बाह्य घटादी आध्यात्मिक शरीर के अंदर इंद्रिय वगैरह सारी चीजों को कल्पये तथा कल्पना ऐसी कल्पना करने में क्या कारण है उसका जवाब में कहा जा रहा है यो सो स्वयं कल्पित जीवा सर्व कल्पना स यथा विद्यो यादृश विद्या इत्यादि स्मृति उसके लिए यो योसौ स्वयं कल्पितो कल जीव व ये द्वारा कलव है विशिष्ट रूपेण जो कल्पित जीव है सर्वकल्पनायां कलव सर्वकनायाधि कल्पनाओं में स्वामी संबद्ध है स वह यहां यादी विद्या विज्ञान व्यस्ति यहा जिस प्रकार को उसके पास विज्ञान है, जैसे कुंभकार के पास जिस प्रकार का विज्ञान है उसके अनुसार घड़ाई तो बनाएगा, कपड़ा थोड़ी बना देगा नहीं बना सकता वो उसका विज्ञान ही नहीं है जो दर्जी है वो जो कपड़ा बनाने का ज्ञान है तो उसको वो काम कर लेगा वो उसको बोलो भाई तो ये घड़ाई बना दे काली बैठा क्या कर रहा वो कह काली बैठा क्या करेंगे कतरन को कतरन करते रहेंगे लेकिन जो है घड़ा नहीं बना तो जो जैसा विज्ञान वाला होता है वैसे तो कार्य करता है तो ये जो है सर्व विज्ञानवान है ना इसे सगल चीजों को उत्पन्न कर देता है वह सर्वज्ञ है तथा विधैव स्मृति उसके अनुसार उसकी स्मृति होती है इसलिए उसको तथा स्मृति कहा जाता है अतो हेतु कल्पना विज्ञान फल विज्ञानम थ तो हेतु फल स्मृति क्रियाकार इसलिए कल्पना में जो क्रम उसको विस्तार कर रहे हैं पहले क्या हुआ हेतु कल्पना जीव की कल्पना हुई उसके विज्ञान को लेकर गए फल विज्ञान भरे जीव जो बनाया एक क्या भोग करेगा उसके फल विज्ञान हुआ उस फल विज्ञान को लेकर गए हेतु फल उसके बाद हित और फल दोनों का विशिष्ट स्मृति हुई तथा विज्ञान उसके बाद स्मृति से जन्य विज्ञान हुआ और उस विज्ञानों को भी ता विज्ञान उसके अंदर प्रकट हुआ स्मृति आहुन सकल विज्ञान और उसके अंदर स्मृति हुई तुत पुनः तद विज्ञान आनी से फिर पुनर्विज्ञान होगा फिर स्मृति फिर विज्ञान फिर, फिर वासना इस प्रकार और आध्यात्मिक सफलो इतरे निमित निमित्त भावना अनेकदा कल्पेत है एक दूसरे के प्रति निमित्त निवस्त तो इन सारी चीजों की वो कल्पना करता है सत्य अन्नपादि उपयोग है देखने को संसार में क्या मिलता है अन्न पाना को भोग करने पर उपयोग करने पर ही तृप्त आदि और अन्न पाना बहुवी तृप्ति भी नहीं होगी यदि व्यतिरिक रूपात न्यायात भोजनादिगम हेतु कल्पना विज्ञान उत्पादित है भोजनादि जो भोग है वो क्या है हेतु उसका भी कल्पना पूरा उसकी कल्पना के लिए आवश्यक विज्ञान भी उसने अपने अंदर उद्भूत कर लिया तथा तृप्त्याम फलम फिर फल की कल्पना विज्ञान उत्पन्न हुआ हित फल स्मृति और इस तरह से पहला दिन उसने भोजन खाया उसे फल मिला तृप्ति उन दोनों के अगला दिन भोजन और फल हेतु और फल भोजन और तृप्ति स्मृति में आएगी फिर सवेरे लगेगा बनाने में यही तो होता है ना कि आप वो कल हमने खाया था भूख मिट गया था और सबरे सहुचर जाने खाली पेट जैसे हुआ तो भूख लगने लगी तो फिर दिमाग में आता है कल खाया था तो भूख मिटा था फिर बनाओ फिर खाओ फिर, फिर भूख मिटेगी ऐसे चलेता बना देता भूख मिटाने ल खाता है नृप्ति के लिए खाना खाया और तृप्ति मिली तो टिकी नहीं फिर खाना खाएगा फिर तृप्ति होगी यही चक्कर चलते रहता है बार बार दिमाग विज्ञान घूमते रहता है उस विज्ञान के अनुसार बाहु क्रिया कार जाए कोई दूसरी चीज बना दी जाए है ना अब सबरे दोपहर शाम तीन लोग अलग अलग बनाने वाले हैं तो मालूम भी नहीं रहेगा सबरक क्या बनाया है तो शाम को कई बार वही आइटम बन जाती तो कोई आपत्ति नहीं नहीं ना सब्र किसने क्या बनाया अरे कोठारी हो तो सामान देगा ये बनाओ तो उसमें तो हम दूसरा बनवा गए हमने तो एक दूसरे को पता ही नहीं किसने क्या बनाया इस अनुसार ऐसे ही चलता है विज्ञान हेतु विज्ञान फल विज्ञान फिर उसकी स्मृति फिर हेतु विज्ञान फिर हे एक चक्कर चढ़ता है तथ्य फल साधन समान जाती है कर्तव्यता विज्ञान फल और साधन संबंधी समान जाति विषय को लेकर के बार होता है।, मया रोज रोज आप हो रहा है उस विज्ञान को लेकर आप बाहर के क्रियाकलाप कर देते हो उससे फिर संस्कार बनती है अगला दिन फिर स्मृति होगी फिर एक चक्कर चलता है तथा अभिनशित तृप्त आदि फलार्थत्व पाकारी क्रिया है ना इसे फल क्या है उसके लिए पाकारिक्रिया तत्कार तंडुलादि तीस विज्ञानी और अन्य प्रकार से विशेष विज्ञानों की धारा चलती रहती है तथो हेत्वा स्मृति तथस्त तो अनुष्ठान तथल फिर हेत्वा स्मृति होगी फिर अनुष्ठान होगा फिर फल मिलेगा इतने क्रमिणा मितो कल्पना बहुत ही परस्पर हित हित भाव से कल्पना की धारा चलती रहती है उसी प्रकार यहां पर भी हुआ है समझो एवं इत्यादि से समझा दिया तथा तो जीव कल्पना सर्व कल्पना मूल इत्युक्तम वहां पर भी इस कल्पना की धारा में भी बताया गया था कि तो जीव कल्पना है वही कल्पना का मूल सगल कल्पना का मूल जीव कल्पना क्यों निमित्ता लेकिन जीव कल्पना हुई क्यों उसे क्या वो पहली बार जो कल्पना हुई जीव की वो क्यों हुई? इस बात को से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि ब्रह्म का निश्चय न होने से ये सब समस्याएं है रज्जु का निश्चय नहीं हुआ सहकारी कारण मिल गया अंधकार तो क्या किया आपने आ? सर्वधारा आदि की कल्पना कर बैठे यही तो हुआ ना अधिष्ठान का सम्यक ज्ञान न अधिष्ठान का सम्यक ज्ञान या निश्चय कहो नहीं हुई तब क्या हुआ सहकारी कारण को जुड़ गए उन्हीं उन्हीं के प्रतिबंधकों के कारण से कारण से अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ था वो सहकारी कारण हम लोग जो कह देते हैं वास्तव में प्रतिबंधक है अधिष्ठान ज्ञान में रज्जु ज्ञान में मन अंधकार गया प्रतिबंधक और वही प्रतिबंधक कौन सहकार करने इसलिए कहते हैं सर्व उत्पत्ति में सहयोग दे दिया उसने सर्वपदृष्टि सहकार अधिष्ठान दृष्टि प्रतिबंधक और उसके से क्या हो गया आ, आपने सर्वधारा अधिकलना कर दिया सब पहला कारण कौन हुआ सर्वधाराधिकल्पना में अविद्या अनिश्चय अधिष्ठान का अज्ञान अधिष्ठान का विद्या ही अधिष्ठान का अज्ञान है वही एक कारण है अधिष्ठान के अनिश्चित के प्रति यदि आवर्ण भंग हो जाता अविध्या भंग हो जाती तो अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता अधिष्ठान का हुआ क्योंकि उस आवरण अज्ञान जो कहते हैं वो भंग नहीं हुई वो अज्ञान ही मूल कारण है जैसे आप बाह्य राज्यों में देखते हो वैसे अधिष्ठान में घटा जाओ यहां ज्ञान हम बताएंगे माया जिसे पुष्प तक अजातवाद कह दिया वास्तव में यहां पर वही कह रहे हैं वास्तव में सर्पधाराधि है नहीं। अनिश्चिता यथा रज्जु अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिर्भाव तत्ता अनिश्चिता यथा रज्जु जैसा इस लोक में रज्जु जो मंदांधकार पढ़ा हुआ रज्जु अनिश्चिता वह उसकी जो निज रूप का जो वास्तविक स्वरूप है उसका निश्चय नहीं हुआ अवधारणा नहीं हो पाया जब तब तब क्या हुआ सर्प धारा ही विकल्पिता वह पायाज्जु को आपने सर्प माना किसने धारा समझा किसने दंड समझा किसने कुछ समझा जिसने भूचिद्र भी समझ सकता है भूकंप जैसे अच्छे जैसे वह भावों से वही रज्जु विकल्पित होगा हो गया, हो गया तद्वित आत्मा विकल्पित उसी प्रकार से अद्वितीय आत्मा था माया के कारण से अनेक भावों के रूप में विकल्पित के जीव की कल्पना नित्य नहीं अनित्य है सर्प की कल्पना अनित्य तत्व समझ रहे इसलिए के दृष्टांत से समझा रहे इसको भाष्य यथा लोग स्वयं रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता जिस प्रकार से इस श्लोक में रज्जु अपने रूप से अनिश्चित है अनवधारित एवमेवी कैसे अनवधारित है ऐसा ही है इस प्रकार आप निश्चय नहीं कर पाए यह रसीद है अर्थात यह इस प्रकार का वस्तु है इस तरह आपने निर्णय नहीं ले सके क्यों नहीं ले सके भाई कह मंधाधकार मन रूपी प्रतिबंधक समझो तो सर्पोत्पत्ति सहकारी कारण समझो उसके कारण किन? फिर क्या हुआ उसका नतीजा सर्प उदारा दंड वह तो उसी रजु को आपने सर्प रूपेण कल्पना कर लिया अथवा जल धारा रूप कल्पना कर लिया अथवा दंड रूप में परिकल्पना कर सकते हो अथवा भूषित रूपेण परिकल्पना कर सकते हो पूर्वम स्वरूप अनिश्चय निमित्ता ये सारी कल्पना क्या है का कारण सर्व सर्पादी विकल्प भविष्य क्योंकि यदि रज्जु का स्वरूप पहला ही निश्चय हो जाता पहली दृष्टि पड़ते ही यम रज्जु ऐसे ही निश्चय हो जाता फिर तो सर्वपादी विकल्प हो भविष्य तो सर कभी आपसे हो ही नहीं सकता यथा स्वस्थ अंगुलिया जैसे आंग खोलते ही आपके अपने हाथ की अंगुली दिखाई दिया अंगुली की तरह घबराते है गए चिपक लिए या कोई और चीजें कर गए मालूम हो गई अंगुली है डर ना गया और कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसे थोड़ी समझेगा आदमी जैसे जगती पर आप अपने हाथ की अंगुलियों को देखते ही पर दृढ़ निश्चय हो गया आपको ये मेरी अंगुलियां हैं तो इसलिए आप जो कीड़ा वगैरह की अन्य भावना नहीं करते ही विकल्पनाएं उत्पन्न नहीं होती उसी प्रकार यहां पर पहले दृष्टि पर दृढ़ हो जाता यह रज्जू है फिर तो सर्वपाली विकल्पनाओं का कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाता एस दृष्टान्त ये दृष्टान्त है इस दृष्टान को अच्छी तरह समझ लीजिए कहने का तात्पर्य क्या है ये जो कल्पना के द्वारा आपके द्वारा कल्पित जितने भी रज्जवादी पदार्थ में जो देखा गया सर्पादी पदार्थ रजवादी पदार्थों में देखा गया जो सर्वादी पदार्थ है वो क्या है वस्तु है वास्तव में है वो वस्तु ही नहीं है वस्तु कौन है रज्जु अधिष्ठान ही वास्तविक वस्तु है और सब परिकल्पित सारे वास्तव में वस्तु ही नहीं है अत जीव कल्पना जो कहा गया है जीव भी क्या है वस्तु नहीं है असली वस्तु एकमात्र ब्रह्म है बाकी सब अवस्तु है करने के लिए बात दृष्टान दिया जा रहा है लेकिन कोई कल्पना कहा सकता है यदि अवस्तु है तो निमित्त नहीं होना चाहिए इसी वस्तु के प्रति निमित्त होंगे अवस्तु के प्रति निमित्त गाना से आ गया इसलिए हमने कहा यही अवस्तु समय में अस्वीकार कर लिया आपने सर्प को फिर मन अंधकार राज्य सहकार नहीं कहा जाएगा फिर तो क्या कहा जाएगा प्रतिबंध। यदि सर्प उत्पन्न व मान लोग हैं ये तो कोई न कोई सहकार करनी चाहिए उपान कारण चाहिए निमित्त कारण चाहिए तब हम उन सबको कारण कोटे में ले लेंगे सर्प दृष्टिया सारी सामग्री कारण कोटे में चले जाते हैं और अधिष्ठान रजदृष्टिया सारी चीजें प्रतिबंध कोटि में टिक जाते हैं अंतर भी यहां संकेत करना चाहते हैं। इस संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है अब इस पर आपके ऊपर निर्भर है इसको आप मिथ्या रूपण देख रहे हो या सत्य रूपण देख रहे हो यदि मिथ्या रूपण देख रहे हो फिर तो जितने भी है इसकी दिखाई देने के पीछे वो सब स्वरूप के प्रतिबंधक है और उन प्रतिबंधकों का भी मिथ्याय होने से आपका अधिस्टम का नहीं हुई तो ये बायोस जो दिखाई दे रहा है इनको मान तब इनके प्रति वही हो जाएगा कारण का, को उस में कारण का है। दिखाई हुई दिखा दिखा दिखा दिखा दिखा जगत में यदि असत्य स्वीकार करते हुए आवरिक सत्यता पा कोई भी सत्यता स्वीकार कर लोगे तो वो मायादी कारण हो जाएंगे और वही अधिष्ठान ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक हैं हो गया मिथ्यात्व के द्वारा तो ये सब कुछ भी नहीं रह जाते हैं सारा प्रतिबंधक का हो गया और जो वस्तु तो मान रहे घटपटादी को वस्तु मान रहे मायापी दी और वो भी कारण में विचार किया क्या वास्तविक कारणत्व गया इनमें कदम नहीं वास्तव में इसमें भी कारणत्व नहीं है ये जो जो कार्य क्रम की दृष्टि कौन दिन में कारणत्व स्वीकार गया है वास्तव में ये प्रतिबंधक है मिथ्या हो जाएगा हमें तो अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा जब अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा तो यह सब कैसा हो जाएगा इस दृष्टान्त इत्यादि स्वप्न रूपम रजुत्तम तेन अनाधारिकमें यज्जुम प्रकार सर्पाई तेतुफला संसारधर्मा अर्थविलक्षणतया स्व्द विज्ञप्तिमात्र अद्वै अच्छी प्राणादी अन भावेदी योपनषद सिद्धां सकलो प्रसिद्धों का यह मूलभूत सिद्धांत है हेतु तो फलादि संसार धर्मा, धर्मान, अर्थ धर्म धर्मांतविल हेतु तो फलादि इत्यादि सबसे कर्तृत्व भोक्तृत्व राग देशादि उनसे विलक्षण क्या है कहते स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता इन सकल धर्मों का जो विषय हैं इनके अपे वस्तु हैं इनसे विलक्षण रूपेणा आपने आत्मा को ग्रहण किया हेतु फल आदि हेतु फल जो बताया जीवा उसका कारण क्या है? जगत बना पन, फल बना हेतु फल भाव आदि शरीर तो, द्वेष, इत्यादि धर्म ये सब क्या सब? जैसा विषयों से विलक्षण है वो ब्रह्म कैसे विलक्षण है क्योंकि ये सब आरोपित धर्में स्वे न स्वे न मैंने अनापित रूपेण अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच थे अध्यारोप जो हो रखा है उसके अपवाद कर दिया अपवाद करने का नाम स्वेन अना अना अध्यारोप रहित रूपेण क्या है वो विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता विज्ञप्ति तो क्या है रहित आकारांतर शून्यत्व यही तन्मात्र विज्ञप्ति में दो बात विशेषण दिया उन्होंने विज्ञप्ति कैसा है विशुद्ध है और मात्र विशुद्ध का मतलब जन्मादिहित है और मात्र शब्द का तात्पर्य आकारांतर शून्य भी है, है। विज्ञप्ति विशुद्धत्व जन्मादिराहित्यम और आकारांतर शून्यत्व तन्मात्र मात्र अयुक्त सामान्य विशेष भावित संज्ञा सत्ता और वह विज्ञप्ति सत्ता सामान्य स्वरूप है और कैसा है वो वो कोई दूसरा ही नहीं किंचन वह अद्वैत रूप है किंतु अनिश्चितता इस रूप से आपने इस ब्रह्म का निश्चय नहीं किया अध्यारोप रहित रहित, रहित, सत्ता आपने जब ब्रह्म को अनुभव नहीं किया, तब क्या जन्मादिकार जीव प्राण आदि अनंत भाव भेद ही आत्मा विकल्प जीव प्राण इत्यादि अनंत भाव भेदों के द्वारा यह आत्मा विकल्पित होता है इति सिद्धांत यही जो है सकल का मूलभूत सिद्धांत है रज्जु रेव निश्चय सर्व निवृत्त रज्जु रेवैत प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृत आत्मनिश्चय आत्मविदर्व इत्यादि ठीक विपरीत जब यह निश्चय हो जाए आपको यह रज्जु ही है उसके बाद में न प्रतिबंध की भूता विद्या है न से अन्य के उन से किया गया रूपा उत्पन्नो सर पद नहीं टिकते हैं जैसे वैसे करके अगला कार्यक्रम में में है घटाने के लिए दृष्टान समझा रहे निश्चितयाज्वाम विकल्प यथा जिस प्रकार ज्जु रेवे चाद्वित ही है और कुछ नहीं इस प्रकार निश्चय हो जाता है तो विकल्प विनिवर्तते सारी विकल्प जो आपने कर रखे थे सर्प धारा भूचिद्र वगैरा वह निवृत्त हो जाते तद्व इसी प्रकार से आत्मा के बारे में अद्वैतम एव ये आत्मा अद्वैत ही है द्वैत रहित है ऐसा जो निश्चय करोगे ये जो द्वैत विकल्पना थी जीव प्राणाधी सगल द्वैत विकल्पनावृत्त हो जाते हैं अविद्या जीव कल्पना है या अनवय मुख से जो कहा था दृष्टांत में उसी को वैतृत्त मुख से भी कहने के लिए यह दृष्टान्त में घटा रहे जब निर्णय हो गया रजु में या रज्जु है करके तब अर्थात रज्जु में या यह रज्जु होने उनका मतलब क्या रज्जु विषय का ज्ञान निवृत्त हुआ न रज्जु को यह रज्जु ही है ऐसे समझने का तात्पर्य है कि रज्जु विषय जो पूर्व में विद्यमान अज्ञान था वो निवृत्त हो गया तब उस अज्ञान से उत्पन्न जो सर्पादि विकल्प है वह भी आप स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे उसकी निवृत्ति कुछ करना पड़ेगा क्या अविद्यावृत्त हुई तो सब स्वभाव उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं पहले सर्प को दूर कर दो और सर भगवान उसके माँ बाप को ढूंढो पहले ऐसे कोई जरूरत नहीं है इसी प्रकार यहाँ पर भी जगत को हटाने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने अवित्याग को दूर कर लिया जाए अपने अज्ञान को दूर कर लें। बाकी रजत वैसे वैसे दिखाई भी देते बाधा सामने सगल व्यवहार प्रार्थ कर माने शरीर से होता हुआ आपके दृश्य मात्र नाटक मात्र जैसे हो सारा जीवन तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिचम मुक्त अवस्था में रह जाएंगे लेकिन यह अपना सारी लीला है कर्मानुसार ऐणा कर्म जैसा तो उसके अनुसार जैसा होना चाहिए वो होते रहेगा और भी ज्ञान विरुद्ध नहीं होगा ना क्योंकि ज्ञानानुकूल प्रार्थ क्रम अनेक जन्मों के अभ्यास से उत्पन्न हुआ कहा मुक्त हो जाएगा जीवन मुक्त हुआ मतलब ज्ञानानुकूल प्रार्थ बना ज्ञान अनुकूल प्रार्थ करने का मतलब है अनेक जन्मों से वह शास्त्र अनुसार एना सगलवार किया किसी ने किसी जन्म के ऐसे भी विष्व पितामा के कान में मिश्र सत्ताईस जन्म पूर्व का एक पाप सत्ताइस जन के पास आया मुक्ति काल में पहले कभी नहीं पहले कभी भुगत लेता किसी और रूप से आ जाता बीमारी के रूप में आता कुछ और रूप में आता नहीं मौत काल में आया लटका दियालिए जीवन मुक्त के शरीर के जीवन के बारे में कोई निर्णय नहीं ले गीता में कहेंगे इसी चौदहवाध्याय में ही सही बात जब जीवन मुक्त का लक्षण शुरू होगा भाषकर तो कहेंगे कि जीवन मुक्त के शरीर से होने वाले क्रियाकलाप जीवन मुक्ति समझ सकता कोई नहीं जान सकता बाहर तो अपने हिसाब से देखेंगे ना वो अपने अपने हिसाब से गणित करेगा ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था ये होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए अरे वहां तो करना चाहिए मामला ही है नहीं वो तो उसके अधिन उसके कर्तृभ जब कर्तव्य भक्त हो तो वो प्रसो सब जो करने वाला हो आप करा भी सकते हैं नहीं तो आप कराने भी चाहो तो कर नहीं सकता हो कि उसके कर्तृत्व ही नहीं बहुत लोग ऐसे अपने में ले लेते हैं ना क्योंकि उनके दिमाग घुसती है क्या करना क्या नहीं करना बोले देखे अगर क्रम है फल पर डाल देते शास्त्रीय सिद्धांत क्या है जीवन मुक्त को छोड़ करके बाकी सबके लिए पुरुषार्थ पूरा क्रम पुरुषार्थ करने के बावजूद भी यदि आपसे वो बच नहीं पाए तब ये कहना कि की वह ये तो प्राप्त क्रम था बड़े बड़े की कहानी है देखो मत्स्यनाथ राज्य की कहानी है ना मसिंदनाथ जी आप लोगों के तो सब पढ़े हैं ये नाथ की परंपरा गुरु परंपरा है वैश्याल जाके फल से वैश्यों का बीच में कैसा जन की किस जन की प्राप्त क्रम होगा मुक्त पुरुष अवतार माना गया उनका बल्कि उनको और वो वेश वेशे हुए गोरखनाथ जी भी बड़ी पहन के गए ढोलक बजाए आए गोरखनाथ उठ मत तब जब उनको जगाया छेड़ा जंगे गोरु को जगा दिया अब प्रार्थ किस विचित्र है अब क्या इसमें आप निर्णय ले सकते हो उनको खराब गाएंगे चरित्रहीन कह देंगे कबीरा दे की ऐसे नाटक कबीर तो, तो जान के नाटक किया वेश्या को लेकर के सवेरे चार बजे निकला तो चुप्पे से चले गए वेश्या के घर पहले से बातचीत तो कर लिया था उससे अब एक बोतल में दारू का बोतल हाथ एक हाथ दारू का बोतल पकड़ ली दूसरे वेश्या हाथ वेश्या कंधे पर हाथ डाल के अब चुमते इधर उधर लो झूलते फूलते जो है तो पूरी बना के भूख की सड़कों में चल रहे वो जमाना था जब लोग चार बजे उठ के गंगा जन आने जाते थे छह बजे उसी टाइम में पूरे मीन सड़क विश्वनाथ मंदिर के सामने से होती हुए सीधा अपनी तक अब लोग का का इतनी लोगों के अंदर घृणा हो गई कबीर के प्रति अब पत्नी ने बोला कबीर का ये क्या आपने कर दिया असली श्रद्धा वाले देखो आज भी सत्संग में आएंगे जिनकी तरह से श्रद्धा नहीं अपने आप दूर हो जाए और वही हुई चार लोग आए जब भीड़ लगती थी पांच सौ छह सौ की, की फालतू लोग समझा ही नहीं वेदांत लोगों ने क्या कभी सुनाया तो उनको वेदांत समझा ही नहीं इसका मतलब नहीं आते तो अच्छी बात बातवार लोगों को पता लगे गया ऐसा नाटक था भाई पचास सुन में तो लोग बदनाम किए सब कुछ हुआ पचास सारा जब चित्र नाटक ने जान के किया तो सभी परीक्षा लेने की फिर वही हाल दो बार भीड़ होगी इसे बाहर जो व्यवहार को देख करके निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि कारण क्या है वो तो उसके जन्मादि रहित है भोक्तृत्व रहते राग द्वेशादि रहते आकारांतर से शून्य है ऐसी ब्रह्म स्वरूप स्थित हो गया ना वो ब्रहित ब्रह्म भोग जब निश्चय हुआ इसलिए क्या हुआ अज्ञान निवृत्त हुआ तो अज्ञान का सकल कार्य भी निवृत्त होता उनके लिए रज मात्र अवशेष रह आत्मा में यह श्रौत निश्चय हो गया अहम ब्रह्माष्टमी जब सम्पन्न हो जाता है तब अविद्या आत्मविशेक अविद्या और उससे कल्पित जीव आदि विकल्पना सब निवृत्त हो जाएगा निर्णय क्या होगा अद्वैत हो में ऐसा होगा इसलिए आत्मविशेक अविद्या जीव कल्पना है यह इस दृष्टांत से मजबूत कर दिया है ना का अविद्या से दर्शाया जा रहा है जीव और जगत विकल्पना जीव अविद्या के कारण से सर्व सर विकल्पना हुई से जड़ से उड़े जीव भाव को ही कल्पित स्थापित कर दिया भाषण। सर्व विकल्प निवृत्त हो सारी विकल्प जितनी भी थी वे निवृत्त हो जाती है रज्जुरेव इत अद्वितम य एक में अद्वित रज्जु ही है और कुछ नहीं इस प्रकार से ज्जुगत रज्जु के स्वरूप को आपने ग्रहण कर लिया रज्जो स्वरूप क्या है अद्वितीय। है।, है कुछ नहीं है स्वरूप वस्तु है ऐसा ऐसे निश्चय होते ही तथा ठीक उसी प्रकार से नेत नीति सर्व संसार भ्रम शून्य प्रतिपादक, शास्त्र विज्ञान सूर्य लोक कृत आत्तम सर्व इत्यादि नीति नीति ब्रह्म इत्यादि शास्त्र से क्या आपने किया शास्त्र से जन्य विज्ञान कैसा है सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से रज्जु विषय का अज्ञान दूर कैसे हुआ था रज्जु विषय का अज्ञान दूर कैसे हुआ जब अंधकार नष्ट हुआ अंधकार कैसे नष्ट हुआ जब सम्यक सूर्य का प्रकाश जमाने का जो टॉर्च टूर्च नहीं था ट्यूबलाइट नहीं था लाइट ऑन करने का बाद नहीं करना है, आज के में टॉर्च चला दिया। इसे उसी हिसाब से बोल रहा है ना, सूर्य का आलोक स्पष्ट आ गया स्फीत प्रकाश मिली तो वह अज्ञान दूर हो गया तो सर आत्मिश ज्ञान दूर कैसे होगा जो शास्त्र जनित विज्ञान में कौन से शास्त्र नेत सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान रूपी सूर्य का आलोक में प्रकाश कृत आत्मविश् उससे उत्पन्न जो है आत्मज्ञान आत्म संबंधी अद्वित निश्चय हो जाए सकल संसार के सब प्रकार का जो धर्म है जीव भाव रागद्वेश तो धर्म से शून्य वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र है नीति नीति अहम ब्रह्माष्टमी इत्यादि उससे चिन्ह विज्ञान रूपी जो सूर्य का प्रकाश के समान सूर्य का प्रकाश है उसी कृत आत्मसंबंध विषय तत्व का हो गया आत्म सर्वा चांदो के साथ पच्चीस दो में का अपूर्व अनुपुर के वह अपूर्व कारण रहते अनपरा कार्य रहते अत भीतर भार कहीं कुछ नहीं है से मुंडक नहीं नहीं सब सब सब है है पहले और अंतर नहीं है। अनंतर फिर आ सब तरफ से आ है। होते हुए भी वो आज मुंडक दो एक दो आजरो अमरो अमृतो अभय वृदान चार चार पच्चीस वास्तव में जरा मरण आदि से रहित है अभय एकमेव छेदो एक चांदो्य छेदियों से यह बात का निर्णय हो जाता है सर्व संसार धर्म शून्य की व्याख्या जितनी भी संसारात्मा मानते हो उनके जो धर्म आत्मनि आरोपित जो आत्मा में आरोपित है असत्व आवेदक य निषेध शास्त्र उन सकल आरोपित वस्तु का असत का आवेदक निषेध शास्त्र नीति नीति जनितम विज्ञानम उससे विज्ञान वही सूर्य का के समान है। है। तो क्या है वो? तो एक ज्ञान ही रह जाता है द्वैतृत संपूर्ण द्वैत व्यावृत हो जाता है पूर्णत पूर्ण ब्रह्म मई हूं ऐसा अनुभव हो जाता है व्याख्या कर रहे हैं पूर्णत्म तो पूर्व पूर्ण भाविना कारण संस्पर्शूनो अपूर्व पहले से क्या होता है कारण पहले से रहता है ना जिसे पूर्व सबसे कहा जाता है पूर्व भाव और प्रणति मनुष्य क्या है कारण वैसा नहीं है जो वो अपने और पश्चात भाविका मन छिद्रम तून्य प्रत्यक्तम तत्य बाह्य नहीं है वही प्रत्येक आप ही हैं। कार्य कारण अस्पृष्ट उभय कल्पना अधिष्ठान तथा अर्थात कार्य कारण से अस्पृष्ट उभ कल्पना का अधिष्ठान है वैसा वस्तु कोई इन दो विलक्षण हो गए इन से? ऐसा भी मत सोचो तो सब बाह्या विशेषण त्रय कौस्थ व्यवस्थापना विशेषण त्रय जो दिया है कूटस्थता का निश्चय करने के लिए दिया हुआ है अजर इत्यादि अजर और अमर अमृत अभय चार में से अभयत्व स्वरूप में आ गया और बाकी तीन विशेषण हैं। तो कूटस्ता का व्यवस्थापित करने के लिए है एक एव अद्वितीय दिया नखलू अविद्याण संबंध अनुभव अविद्या विवाह कारण रूप संबंध का अनुभव नहीं करा सकता पूर्ण है उसमें किसी कोई संबंध की भी संभावना नहीं है अपूर्ण का किसी अन्य अपूर्ण के साथ ही संबंध होता है पूर्ण का पूर्ण से कोई संबंध नहीं होता पूर्ण से पूर्ण ये आदाय दिया गया इसे अविद्व दृष्टि से जो है और विद्वत दृष्टि से जो है ये अंतर याद बता दिया अविद्वान दृष्टि से जिसमें वसुदृष्टि बनी हुई थी वह अवस्तु निश्चय हो जाता है तो उसी अविद्वान को वस्तु का वास्तविक ज्ञान होकर के तो उसको विद्युत दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है यदि आत्मा एक एवं निश्चय खतम प्राणादि अनंत भाव रेति संसार लक्षण विकल्पिता तब सिद्धांत के ऊपर आक्षेप करते पूर्व पक्षी पूछता है महाराज यदि आत्मा एकमेव अ था अब है त्मा एक में अद्विती और सदा ही के लिए आत्मा एक में ही रहेगा यदि ऐसा है तो फिर ये हमको क्यों दिख रहा है जगत पक्ष पूछता है ये प्राण चलता हुआ दिख रहा है जीव दिख रहा है शरीर उत्पन्न हो रहे हैं मर रहे हैं जी रहे हैं लड़ाई झगड़े क्या क्या हो रहा क्यों दिख रहा है सब ही तो माया है यही माया है माया को समझो हाँ अधिकार भी था ये तो जीवन मुक्त की बात आ रही तो अजातवाद है ना ये तो सर्वोत्कृष्ट अधिकारी की बात हो रही है आम आदमी की बात थोड़ी आम आदमी के लिए नहीं ये सब चीज़ यहाँ तो अजातवाद की चर्चा होने में यहाँ आम आदमी की बात घसी इतना नहीं है बीच में ये तो जीवन मुक्त की बात है यहाँ तो तो तो तो पूरी से पूरी है। उसके लिए सम, उसके लिए बता रहे हैं कि उसकी दृष्टि कैसी होती है समझाया जा रहा है उसको तक वहाँ हम भी पहुँच सके हम लोग वहाँ तक पहुँच जाए हमेशा नियम मेरा सिद्ध का लक्षण साधक के लिए साधना है नहीं नियम उसको हमें अभ्यास करना पड़ेगा वैसी स्थिति में पाने के लिए श्रम निरंतर करना पड़ेगा इसे ज्ञान के साथ भूमिका बताए ना शुभेच्छा वगैरह नहीं बताया सात भूमिका इसलिए बताई गई है अभ्यास करनी पड़ेगी ना एकदम थोड़े आदमी पैदा जीवन मुक्त हो जाएगा कोई अनेक जन्म संशा भगवान ने खुदी कहा है इसलिए सब समझना है कौन से स्टेज वाले के लिए किसको बात कही जा रही है प्राणादि भी पूछा इसलिए पूर्वक्षिण एरिया ने आत्मा एक बंद सदा ही है तो ये प्राणादि अनंत भावों के द्वारा संसार रूपा विकल्प हमें किस प्रकार हो रहा है बताओ कथम चेत उच्चते किस प्रकार हो रहा है विकल्प माया के और को जवाब नहीं विदांति के पास ऐसे जब जबराग्य माया पता नहीं पड़ती तुमको दिखाई दे रहा बोल रहा है ना पूर्व पक्षी में क्या करे अचात का समझा रहा हूँ और तुम बोल रहे हो महाराज यदि ऐसा उत्पन्न ही नहीं हुआ है तुम तो मुझे क्यों दिख रहा है ऐसा पूछते हो तुम्हें इसलिए इसलिए दिखाई दे रही है तुम्हारे लिए अभी माया है अविद्या जिसके पास विद्या है तेरे वाद्य में आया ना शास्त्र जिसके पास किसके पास से पूछा ऐसे बात पूछते बोलना पड़ा उसका मेरे पास है स्वीकार करना पढ़ा ना प्रश्न कर पता को पूरे पक्षी को इसके बाद उसको दिख रहा है है ना माया मैं क्या खेल खेल रच देता है और सारा जीवन को नाटक समझने वाले तो नाटक में तो कुछ भी करना पड़ जाता है ना अब सिनेमा एक्टर है कि एक्टिंग कर रहा है कि राजा का एक्टिंग कर रहा है किस भगवान राम बन गया है किसम कुछ बन जाता है किस कुछ बन जाता है किसे जूता मार रहे लोग उसमें नेता बन गया जूता फेंक रहे लोग उसको देखा है ना इसे तो सिनेमा को हाथ खुआ है जूता फेंक रहे हैं लोग जूता मार खा रहा है और सिनेमा देखने के बाद और हीरो भी बाहर आ जाएगा तो क्या आप करेंगे फिर झूठा मारेंगे उसमें तो उस माला पहनाएंगे बहुत बढ़िया एक्टिंग किया बड़ा आश्चर्य है ना क्योंकि आप जानते हो एक्टिंग था अब इस तरह अपने जीवन में क्यों तो नहीं समझ रही एक एक्टिंग है, है। यहाँ भी मा नाने समय करता क्यों नहीं ग्रहण करते ये भी जीवन में एक्टिंग चल रहा है सारा झूठा है माया दिखा रही है सारा खेल चल रहा है ये नहीं ग्रहण हो पाता यहाँ से तूक घुस जाते तो गड़बड़ हो रहा है हो रहा वो हो रहा है ऐसा दिमाग घूम जाती है माया का यही खेल है वेदांत में निष्ठा टिकती नहीं है वहां तो समझ में आ रहा है सारी बातें अरे क्या पर्दे को कुछ नहीं हुआ भयंकर आग चलता हुआ दिखा दिया क्या हुआ पर्दा गर्म भी नहीं हुआ बाढ़ दिखाई दिया भिगा दिखा भी नहीं हुआ अरे टीवी का स्क्रीन में घट रहा है अच्छे हो यम अखिलेत्यो सोचे बचा वो टीवी का स्क्रीन में घट रहा है वहां समझ में भी आ जाती है अपने में घटाने वाली बात जहाँ आती है तो एकदम कर्मों की जाते कर्म है कि कौन सा कर्म है क्या है क्या है क्या नहीं खुद के बारे में तीसरे अध्याय में कहा दृढ़ता पूर्वक टिके परेश रहा है ठीक है हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है क्या इसे कहते हैं कि प्राणादिन भावरेता माईषा तस्वीरि स्वयं प्राणादिनश्चात माया एसा विकल्पित वास्तव में आत्मा विकल्पित नहीं है कहते तो विकल्पित कह दिया अब तो आत्मा में माया विकल्पित एसा माया विकल्पित क्यों रूपे न प्राणादिवीर अनंत ये जो अनंत भाव पदार्थ प्राणादि के द्वारा ये विकल्पिता माया विकल्पित तस्वीव और किसकी है किसके बाद है कह दे माया हमारी और आपकी नहीं है आत्ता में ही कल्पितया की यमो माया दृत्याोहित स्वयं जिसे वह स्वयं भी मोहित हुए कि समान मोहग्रस्त हो गया मोहग्रस्त कौन हुआ खद आत्मा ही मोहग्रस्त हो रहा वास्तविक मोहग्रस्त होने के समान है। मोहग्रस्त होने के समान मोहग्रस्त में समझना चाहिए भाषण सुनो माया ऐसा तस् आत्मनो देवस्य तस् देव समझे उस आत्म रूपी देव का स्व प्रकाश आत्मा के ही यह हम माया है समझो यथा माया भी माया जैसे मायावी के द्वारा विहित जो माया कैसी होती है मायावी के द्वारा विहित जो माया वो उसकी अपनी है ना शक्ति माया शक्ति वो करता क्या है गगनमति अति विमल आकाश शुद्ध साफ शुत। उसमें क्या दिखाया कुसमित सफल पलाश तरु भी आकिर्णन योदी विमल आकाश शुद्ध आकाश को वह ऐसा पेड़ पौधों से भर देता है चारों तरफ जिसमें फल लगे हुए हैं पत्ते लगे हुए हैं फूल भी लगे हुए हैं कुमित सफल सफल पलाश ही तरुबिर आकिर्ण करोती गगनमोती मलम तथा उसी प्रकार इस आत्मा की है माया यमपि देवस्य माया यह देव की माया है वो भी क्या कर रखी है कहता यम य स्वयं भी मोहित युव मोहित बहुत जिसके द्वारा स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहित हो गया है जैसा लौकिक जीव क्या करता है उसे मायावी मोहित हो जाता है लेकिन मायावी स्वयं मोहित हुआ नहीं है मोहित के समान मोहित हो भी एक्टिंग करता है वहां वही थोड़ी ऐसा नहीं करेगा सुंदर सुंदर ऐसा भी बोलते रहेगा वो केवल आप थोड़ी बोलेगा बहुत सुंदर किया तो खुद भी कहता है वास्तव तो उसके कहने पर आप कहते हैं है नहीं कुछ ये दिखा दिया और देखने वाले सब उसको मानते हैं उसके वो भी उसके अनुमोदन कर रहा है इसलिए कहते हैं स्वयं मोहित के समान मोहित है वास्तव में मोहित नहीं है अयम स्वयं मोहित युव मोहितो भवति दृष्टान में घटा था लौकिकों मोहितो मोह पर्वशो दृश्य जैसे जीव के के तो आत्मनिव माया अधिक है, इसे मोह द्वारा आत्मा में ही माया का निश्चय हुआ है नहीं तो माया है कैसा बता सकता आप मोह है तो मानना पड़ेगा माया है नहीं तो तो कहाक एक, एक, एक कहाता मो है तो तो तो मोहने मो से में मानना पड़ रहा है इस बीच माननी पड़ रही माया, माया यहाँ मोहितम भगवता भी सूचितम माया ही मोह हेतु है भगवान ने भी सूचित कर दिया मम माया दुर्या आठवें अध्याय चौदवा श्लोक में ये है और अब यहां से आगे विभिन्न कारण और कुछ भी नहीं है जिसको दिख रहा है उसको बताया जाता है माया मात्र है उसके तो अलावा कुछ नहीं अब श्वेता शुत्र परिषद में आया हुआ है एक पहले ही अध्याय दूसरे मंत्र में पहला मंत्र में आता है बहुत ऋषि लोग इकट्ठा हुए चर्चा करने लग गए ये जो हमें दिख रहा है जगत कहा निर्माण किया इत्या इत्यादि पहला मंत्र में आया दूसरे मंत्र में जितनी विकल्प हो सकती गिना दिया काल स्वभाव नियत यदृक्षा भूतान योन ही पुरुषि कहा काल स्वभाव नियति यदृक्षा भूत योनि इत्यादि पुरुष भी हो सकता है अनेकों विकल्प खड़ा किया उन्हीं विकल्पों का विस्तार रूप ने समझाएंगे देखिए प्राण इतनी प्राण विदो भूतानीतिविद गुण विद तत्वा तत्विद प्राण इत प्राणविदो प्राण सबसे हिरण्यगर्भ लेना प्राण विद्य हिरण्य गर्भ की उपासना करने वाले लोग कहते हैं हिरण्य ही समस्त ब्रह्मांड का कारण है आत्मा नहीं, ब्रह्म नहीं माया नहीं। नहीं और भूत भूतों के ज्ञाता, कहते हैं जगत का कारण है माया नहीं गुण विदा गुण के ज्ञाता सांख्य आदि दर्शन के लोग कहते हैं त्रिगुण ही त्रिगुणात्मिका उनकी प्रकृति जो है साम्यवस्था वाली वही विषय अवस्था को जगदाकार परिणत हो जाती है इसलिए प्रकृति ही त्रुणात्मिका प्रकृति ही वास्तव में कारण है और तत्वी च और सृष्टि के कारण तत्वता लोग शैवों का कहना है तीन तत्व वो लोग त्रिरत्न मानते हैं शैव दर्शन तीन रत्न हैं एक तो जीव रूपी आत्मा दूसरी अविद्या तीसरा शिव आत्मा अविद्या शिव अथवा पशु पाश और पशुपति इसलिए पाशुपथ दर्शन भी बोलते हैं ये शैव दर्शन के नाम पाशपथ दर्शन भी है जीव क्या है पशु है इसको बांध के रखा है संसार में पाश अविद्या और इसका मालिक शिव पशुपति भगवान इसलिए पाशपथ दर्शन भी इसको कहा शैव दर्शन रत्न दर्शन भी बोलते हैं रत्न ग्रंथ भी छपा हुआ है वो लोग जो है कहते हैं ये तीन तत्व ही संसार पहला वाले में एक है। एक कारण फिर भूतानी चार भूतों से लेकर की कल्पना है चार वाक्यादि का गुणा में कम से कम तीन गुण मानते सतरजतम बहुवचन इसलिए तत्वी में भी तीन रत्न है इसलिए यहां भी बहुवचन देखने को मिल रहा है अच्छा आनगिरी स्पष्ट करते हैं इस पर भाष्य यहाँ है नहीं इन श्लोकों पर भाषा का स्पष्ट समझ करके छोड़ देते हैं लेकिन यहाँ इसलिए मैं आनगिरी में जहाँ जहां जरूरत है जितनी जैसी सभी में चाहेंगे तो भाष्य जो है अट्ठाईसवें श्लोक में आएगा उससे पहले नहीं है बीस से 27 तक आठ श्लोकों पर भाष्य नहीं है प्राण मैंने हिरण्य गर्भा मुख्य पक्ष प्राण श्रोत क्या लेना दूसरी पंक्ति दूसरी प्रगत तत्व में पर हिरण्य गर्भ अथवा तटस्थ ईश्वर तटस्थ ईश्वर स जगत है तो वही जगत कारण है ऐसा प्राण विद्या मैंने हिरण्य गर्भा हिरण्य रूपासन करने वाले लोग अथवा वैशे आदेश वैशे नहीं है एक लोग जो तटस्थ ईश्वर को कारण मानते हैं तटस्थीश्वर का मतलब क्या उपादान कारण से भिन्न निमित्त कारण मानना तटस्थ ईश्वर। दिया है टिप ताट ईश्वर ईश्वरी तटस्थता क्या चीज है जीवोपादान भिन्न निमित्त मात्रत्व जीव और उपादान से भिन्न निमित्त मात्र कारण मानते ईश्वर को उनको तटस्थ ईश्वर वादी माना जाता है वैशिष्टिक और नहीं है एक कल्पना पात्र वह भी उनकी कल्पना मात्र सिद्धांत भेजवा यह भी उनकी कल्पना है वास्तव में हिरण्य गर्भ कहां आ गया वह भी कल्पना मात्र है माया का क्यों स्वतंत्र से हिरण से सर्व जगह हेतुत्व है माना भावार स्वतंत्र हिरण है या स्वतंत्र विकल्प उठाओ वह हिरण्य गर्भ उत्पत्ति में स्वतंत्र है क्या स्वतंत्र इत्ति इतने विकल्प से इसके जवाब देंगे